प्रभु का स्मरण करेंगे प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों आर्यभिविनय के प्रथम प्रकाश का उनचासवां मंत्र प्रार्थना के रूप में हमारे सामने है हमें किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए उसका एक स्वरूप इस मंत्र में दिया गया है परमात्मा इंद्र से कहा जा रहा है हे इंद्र मानो वधि ही हमारा वध मत कर इसका प्रारंभिक अर्थ शरीर त्याग के रूप में हम लेते हैं कोई हमारी हत्या कर दे उसे हम वध करना कहते हैं तो परमात्मा इंद्र से कहा जा रहा है हे इंद्र हमारा वध मत कर परमात्मा अन्य हत्यारों की तरह हमारा वध नहीं करता तो यहां वध का क्या तात्पर्य है तो उसे स्वामी जी ने खोला अर्थात अपने से अलग हमको मत गिरावे परमात्मा अपने से अलग हमारे को गिरा गिराते पृथक करते तो ये हमारे वध के समान है ये हमारी हिंसा के समान है हमारी घोर हानि के समान है परमात्मा यदि हमें अपनी सन्निधि में रखता है तो ये हमारा रक्षण है जीवन है और यदि परमात्मा हमें अलग कर देता है स्थान की दृष्टि से नहीं सुरक्षा की दृष्टि से सहयोग की दृष्टि से तो ये हमारी हत्या जैसा है हमारी भयंकर हानि है परमात्मा स्वयं कभी किसी आत्मा का किसी मनुष्य का अहित नहीं चाहता है और ना वह उसे अपने से अलग करना चाहता है किंतु जब आत्मा मनुष्य परमात्मा को प्रिय नहीं समझता और उसकी आज्ञाओं के विपरीत आचरण करता है उस स्थिति में परमात्मा का यथा योग्य व्यवहार चलता है और तब वो मनुष्य वो आत्मा परमात्मा की रक्षा से पृथक हो जाते हैं यानी उनकी हानि होती है तो परमात्मा से प्रार्थना की मानो मानोवधि इंद्र इसमें सामान्य अर्थ यदि देखेंगे तो ये प्रतीति होगी कि जिसे हम अपना वध करने के लिए मना कर रहे हैं वो हमारा वध करता है वो वध करता है तभी तो हम मना कर रहे हैं कि हमारा वध मत कर ये बात आगे के भी अंशों में घटेगी लगेगी एक ये वाक्य दुष्टों के लिए भी बोला जाता है कि हमारा वध मत करो अन्याय पूर्वक जब वध किया जाता है तब भी ये वाक्य बोला जाता है पर चूंकि परमात्मा अन्याय नहीं करता इसलिए उस दृष्टि से यहां अर्थ नहीं ले सकते हमें नहीं लेना चाहिए परमात्मा हमारी हानि कोई करना चाह रहा है और हम उसको रोक रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन दूसरे ढंग से देखें कि परमात्मा हमारे हित के लिए संसार के हित के लिए हमारा वध भी करता है हमें अपनी रक्षा से पृथक भी करता है कुछ न कुछ तो परमात्मा कर ही रहा है तभी हम ये प्रार्थना कर रहे हैं उन अर्थों में अच्छे अर्थों में ये बात परमात्मा पे घट सकती है दूसरा इसका तात्पर्य जैसा कि महर्षि दयानंद ने अंत में तात्पर्य दिया अर्थात कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों को पदार्थों की यथावत रक्षा करो परमात्मा हमारे शरीर की जीवन की रक्षा करता है और हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी इसी प्रकार रक्षा करता रहे और इस रक्षा की चाह को इस ढंग से प्रस्तुत किया कि आप हमारा वध मत करो क्योंकि आर्य को पता है परमात्मा की रक्षा यदि नहीं होगी तो हमारा वध ही होगा हमारा नाश ही होगा हमारा अहित ही होगा जो आर्य ये भरी प्रकार जानता है वो परमात्मा की रक्षा हटने मात्र को अपना वध कह सकता है जैसे कि बाढ़ में या नदी में कोई बच्चा हो और उसकी किसी ने रक्षा कर रखी है उसको पकड़ रखा है और यदि वो रक्षा को छोड़ देवे तो उस बच्चे का क्या होगा वध ही हो जाएगा मृत्यु ही हो जाएगी वहां पर उस वेगवती नदी में वो बच नहीं सकता मरना ही है उसको तैरना वो जानता नहीं है रक्षा तो किसी और ने कर रखी थी तो रक्षा छोड़ने का अर्थ वध करना इस रूप में लिया जा सकता है यद्यपि वध नहीं कर रहा है वो रक्षा करने वाले ने वध नहीं किया है उसका उसने केवल अपनी रक्षा को हटाया है पीछे किया है लेकिन स्थिति ऐसी है कि उसका वध ही होगा वहां पर उसकी मृत्यु ही होगी ये पत्थरों वाली नदी संसार ऐसा ही है यदि इसमें परमात्मा की रक्षा हमें न मिले बड़ों की रक्षा न मिले तो हमारा वध ही होगा हमारा नाश ही होगा तो परमात्मा सीधे सीधे ऐसे हमारा वध नहीं करता लेकिन यदि उसकी रक्षा छूट जाए तो हमारा वध ही हो जाएगा इसे आर्य समझ रहा है और इसलिए इस भाषा में बोल रहा है वो बच्चा जो नदी में है और रक्षक उसको छोड़ रहा है वो तो बच्चा कह सकता है एक तो इस भाषा में कि आप मेरी रक्षा करते रहो दूसरा कह सकता है कि मेरा वध मत करो वध मत करो अर्थात मेरी रक्षा करते रहो आगे कहा मां परादा हा। हमें अपने से अलग मत करो हमसे अलग आप कभी मत हो देश की दृष्टि से काल की दृष्टि से परमात्मा सदैव हमारे साथ में है लेकिन रक्षा सुरक्षा सहयोग की दृष्टि से परमात्मा हमारा उच्च स्तर का सहयोग भी करता है और उस उच्च स्तर के सहयोग को छीन भी लेता है ये हमारे अपने कर्मों के अनुसार योग्यता के अनुसार होता है तो जब एक साधक एक आर्य ईश्वर से कह रहा है कि आप मां पराधा अपने को मुझसे अलग मत करो मेरे को अपने से अलग मत करो तो उसका तात्पर्य वही जाएगा कि आपकी सुरक्षा मेरे लिए बनी रहे और इसका भी तात्पर्य वही जाएगा कि मैं ऐसे कर्मों को करता रहूं ऐसी स्थिति में रहूं कि आपकी ये सुरक्षा मुझे सतत मिल, मिलती रहे ये अपने लिए प्रेरणा अधिक है आके कहा मानह प्रिया भोजनानी प्रमोशी ही हमारे जो प्रिय भोजन है हमारे लिए जो हितकर भोग्य पदार्थ है महषी ने समस्त भोग्य पदार्थों को यहां से लिया उसको मत चोर परमात्मा किसकी चोरी कर सकता है परमात्मा को चोरी की आवश्यकता क्या है उस दृष्टि से यह वाक्य असंभव है लेकिन जिस तरह से चोर हमारे से हमारी वस्तु को छीन लेता है और हम उस वस्तु से रहित हो जाते हैं उस तरह से तो परमात्मा करता है कर सकता है यदि हम इन चीजों का सदुपयोग नहीं करेंगे तो परमात्मा इनसे हमें छीन लेगा परमात्मा हमें इन्हें अगली बार नहीं देगा ये भोग के साधन जो मनुष्य शरीर में हमें मिले हैं अति उत्कृष्ट भोग के साधन अति उत्कृष्ट उन्नति के साधन यदि हम इनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो परमात्मा छीन नहीं लेगा अगले जन्मों में ये हमें नहीं मिलने वाले हैं हम इतर योनियों में जाएंगे जहां ये चीजें नहीं मिलेंगी हमें तो परमात्मा से कहा जा रहा है कि इसे मत छीन हमारे से मत चुरा यानी हमें इसकी आवश्यकता है उस आर्य को इस बात का बोध है कि ये वस्तुएं भोग भोग के वस्तुएं ये जो साधन परमात्मा ने दिए है ये मेरे लिए आवश्यक हैं आर्य को मुक्ति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक हैं ये मेरे से अलग नहीं होने चाहिए ये भोगों की कामना नहीं है भोगों से ही सुखी होने की कामना नहीं है ये भोग साधनों की कामना है ताकि मुक्ति और ईश्वर को प्राप्त किया जा सके तो मान प्रिया भोजनानी प्रमोशी आगे कहा आंडा मानो मघवन हे ऐश्वर्य वाले शाली परमात्मा हमारे गर्भों को मत छीन गर्भों को मत गिरा जो हमारी नई संतान आने वाली है उनको नष्ट मत कर वो भी हमारे लिए आवश्यक है इस संसार के लिए इस मनुष्य जाति के लिए आवश्यक है जो नई संतान आने वाली है वो इस संसार का हित करेगी हमारा भी हित करेगी जैसे अभी हम अन्यों का हित कर रहे हैं तो हमारे गर्भों को मत गिरा उनका विदारण मत कर इन सब जगह वही बातें लगेंगी जो पहली जगह हैं। परमात्मा सीधे सीधे इनको नहीं गिराता है इन्हें नष्ट नहीं करता है लेकिन यदि हम ऐसा खान पान रखें ऐसी विचारधारा रखें, ऐसी स्थितियां बनाएं कि हमारा गर्भ विदीर्ण हो जाए नष्ट होता रहे वो आए और हम ठीक तरह से परमात्मा के आज्ञा के अनुरूप चलते रहें तो मां आंडा मानो मगमन छत्र जो समर्थ है जो हमारे पुत्र समर्थ हो चुके हैं युवा हो चुके हैं विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं ओजस्वी तेजस्वी हैं उनको भी नष्ट मत कर वो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे लिए हितकर है मान पात्र और जो हमारे पात्र हैं जिनमें हम कोई सामान रखते हैं भोजन करते हैं वो भी सुरक्षित रहें जो भोग्य पदार्थ आपने दिए हैं वो भी सुरक्षित रहें और उन भोग्य पदार्थों को जिनमें हम सुरक्षित रखते हैं वो भी सुरक्षित रहें वो भी नष्ट ना हो जाए इनकी रक्षा बनी रहे मानह पात्रा भेद सहजानुषाणी और जो वस्तुएं हमारे साथ सहज रूप से लगी हैं, हमारे अनुकूल हैं, समस्त वस्तुएं उस पर मित्र बंधु आदि भी आ गए उनको भी नष्ट मत कर उनको हमारे साथ बनाए रख ये जो बहुत सारी कामनाएं यहां की गई हैं, जिन वस्तुओं की वो दिखने में भौतिक वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं, लेकिन वेद का आदेश है हमें इनकी रक्षा की इच्छा करनी चाहिए यदि ये नष्ट होते हैं तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें अपना जीवन ऐसा रखना चाहिए जिससे ये चीजें नष्ट न हो बनी रहे और इन भौतिक चीजों की प्रार्थना मुक्ति में बाधक नहीं है इन भौतिक चीजों की प्रार्थना मुक्ति में सहायक है इनकी कामना उचित मात्रा में उचित रीति से धर्म पूर्वक की जाए तो यह हमारे लिए लाभदायक है परमात्मा इन्हें नष्ट करता है एक भाग और परमात्मा इनकी रक्षा करता है दूसरा भाग परमात्मा इनकी रक्षा करता है ये हमें स्वीकार्य होता ही है और जब परमात्मा इनकी रक्षा नहीं करता तो इनका नाश हो जाता है ये एक दूसरा पक्ष परमात्मा नष्ट करता है अर्थात रक्षा को हटा लेता है तो ये नष्ट हो ही जाती है नष्ट होती ही है इस रूप में हम उसको लें साक्षात नष्ट परमात्मा करता नहीं है रक्षा को छीन लेने से यह नष्ट होती है दूसरे ढंग से और यदि सोचें कि परमात्मा यदि इन्हें नष्ट करता है करना चाहता है तो कैसे करता होगा ये सब चीजें हमारे प्रयत्न से हमारी जागरूकता से सुरक्षित रहती हैं परोक्ष रूप से परमात्मा की रक्षाएं हैं परमात्मा की ये बहुत बड़ी रक्षा है कि हमारी बुद्धि विवेकवती है हम चीजों को समझ लेते हैं और तदनुरूप रक्षा आदि कर लेते हैं बुद्धि का ये कार्य ये परमात्मा की सहायता से हो रहा है परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी है यदि परमात्मा हमसे इन वस्तुओं को छीनना चाहे तो उसे इन वस्तुओं को साक्षात छीनने की आवश्यकता नहीं है वो केवल बौद्धिक के स्तर पर सात्विकता को यदि कम कर देगा जागरूकता को यदि कम कर देगा सत्विकता, सात्विकता यदि कम हुई तो जागरूकता कम हो ही जाएगी राजस्विकता यदि कम हुई तो हमारी सक्रियता कम हो ही जाएगी आलस्य आ ही जाएगा तो बौद्धिक रूप से ज्ञान के स्तर पर जब हम निष्क्रिय होंगे और शारीरिक रूप से कर्म के रूप में जब हम निष्क्रिय होंगे लापरवाह होंगे हमसे असावधानियां होंगी तो ये चीजें हमारे से निकल जाने वाली है ऐसे ही निकल जाती है जो सावधान नहीं रहता उसकी चोरी हो जाती है क्योंकि चोर तो बैठे हैं दुनिया में नष्ट करने वाले लूटने वाले छीनने वाले तो बैठे हैं दुनिया में वो अपने अपने कर्मों के अनुसार दुष्ट स्वभाव से हैं वो तो करेंगे लेकिन इनकी रक्षा तब होती है जब हम जागरूक होते हैं सात्विक होते हैं संतुलित होते हैं और जब हमारा बौद्धिक स्तर कम हो जाएगा हमारी क्रियाएं कम हो जाएंगी हम आलसी हो जाएंगे तो ये सारी चीजें छिन जाएंगी तो यदि ये माना जाए कि परमात्मा हमसे इन चीजों को छीनता भी है तो कैसे छीनेगा वो यदि हमारे कर्मानुसार वो उसे प्रतीत होता है कि ये इसका पात्र नहीं है इससे वस्तु तो छीन जानी चाहिए तो वो कर्माशय के अनुसार कर्म के अनुसार हमारी बौद्धिक क्षमता को जागरूकता को कम कर देगा और हमारे निर्णय गलत होंगे हमारी निर्णय की क्षमता कम हो जाएगी और हम वो चीजें हमारे से चली जाएंगी इस रूप में तो परमात्मा कर ही सकता है परमात्मा से इस रूप में एक अलग ढंग से भी प्रार्थना को हम देख सकते हैं परमात्मा अपने कर्मान हमारे कर्मानुसार हमें फल देता ही है जो चीजें उसे छीननी है वो छीनेगा ही लेकिन किन चीजों को हम छीनने नहीं देना चाहते हैं? कौन सी चीजें हमारे लिए अधिक आवश्यक हैं वो हम प्रार्थना कर रहे हैं इस रूप में भी इसे देख सकते हैं जैसे हम अपने कर्माशय के अनुसार परमात्मा से प्रार्थना कामना कर सकते हैं करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जो है मेरे पास उसमें से ये चीज दीजिए उससे दूसरी भलाई मत दीजिए दूसरी भलाई कम हो लेकिन ये चीज चाहिए मुझे मुझे बुद्धि चाहिए मुझे एकाग्रता चाहिए हम अपने कर्माशय के फल को इस रूप में परमात्मा से चाह सकते हैं मुझे मुक्ति चाहिए मुझे लौकिक सुख नहीं चाहिए यह हम कामना परमात्मा से कर सकते हैं तो जो कामना हम करते हैं पुण्य की पुण्य से प्राप्त सहयोग की उसका मतलब होता है कि अन्य चीजें हम नहीं चाह रहे हैं या तो उसको गौण रूप से देख रहे हैं वो नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है बिल्कुल इसी शैली से हमारे पाप कर्म के अनुरूप जो चीजें हमारे से छीननी है हमारे पाप कर्म अवश्य हैं और उसके अनुरूप वो छीनेंगे कर्म व्यवस्था बनेगी ईश्वर करेगा न्याय व्यवस्था तब हम कह रहे हैं कि हे परमात्मा हमारी कौन सी चीजें मत छीन उसको छीनना है हम इसमें भी अपनी कामना रख सकते हैं मेरी ये चीज मत छीन वो चीज छीन ले भले कोई कह सकता है कि मेरा शरीर का बल बना रहे भले ही और बौद्धिक बल कम हो जाए मैं अपना काम करता रहू भले ही मेरा धन चला जाए कोई कह सकता है कि नहीं मेरा धन बना रहे मेरा शरीर भले ही अशक्त हो जाए मैं धन से नौकर रखूंगा और सेवा करवाऊंगा कोई कर सकता है ऐसी कामना कोई ऐसी कामना कर सकता है कि मेरा शरीर भले ही क्षीण हो जाए लेकिन मेरी चेतना जागरूकता सात्विकता बनी रहे मेरी बुद्धि ठीक काम करती रहे शरीर से अधिक बुद्धि को कोई मान सकता है कामना कर सकता है अर्थात जो पाप कर्म का फल मिलना है वो दूसरी चीजों में मिल जाए इन चीजों में मुझे ना मिले कि हमारा वध न हो जाए आप में हमारे को कितना ही दूसरा कष्ट दे दो लेकिन अपनी सन्निधि से में हमें अलग मत करो मावधि मानवधि हमें आप अपने से अलग मत करो ये पहली प्रार्थना की गई और कुछ भी हो जाए हमारा लेकिन अपने से अलग मत करो ये कामना की जा सकती है और इसी तरह से और चीजें हैं हमें और क्या करना चाहिए किन चीज की कामना करनी चाहिए कि ये चीजें तो कम से कम हमारी ना जाएं हमारे गर्भ भी नष्ट न हो हमारे युवा भी नष्ट न हो और जितनी मुझे आवश्यक सामग्री चाहिए वो तो नष्ट ना हो जो मेरे भोग के साधन हैं वो तो नष्ट ना हो अन्य जो अतिरिक्त है वो नष्ट होता है छिन जाता है उससे मैं सुख ना भोग सकू अतिरिक्त ऐश्वर्य यश को ना प्राप्त कर सकू कोई बात नहीं मेरे पाप कर्म का फल देना है तो मेरे पाप कर्मों का फल उस रूप में दे दें मेरा यश चला जाए मेरी अतिरिक्त चीजें चली जाएं वो भी तो मेरी हानि है लेकिन ये जो अत्यावश्यक चीजें ये तो मेरी ना जाएं इस रूप में भी हम इस प्रार्थना को दिख सकते आप में किसी को कुछ पूछना हो तो वे तो तो प्रकाशी और हम दान्दें, और दान्दें हम जानते जानते हैं ये वस्तु दूसरे इनका प्रश्न है कि परमात्मा को जो छीनना है वो छीलेगा छीनेगा हमारी कोई कामना कि ये छीनने वाली है फिर हम क्यों कामना करें तो जिस तरह से शुभ कर्मों में पुण्यों में ये हमारे पास विकल्प रहता है कि हम उससे क्या चाहते हैं उसके अनुरूप परमात्मा हमें दे देता है बिल्कुल यही बात इस संदर्भ में भी स्वीकार की जा सकती है कि हम ये चीज नहीं चाहते जैसे कि घर में या गुरुकुल में आचार्य किसी को दंड दे रहा है भोजन बंद कर रहा है भोजन की कोई चीज बंद कर रहा है कि नमक बंद कर देंगे मीठा बंद कर देंगे घृत बंद कर देंगे दूध बंद कर देंगे फल बंद कर देंगे दाल सब्जी बंद कर देंगे बहुत सारी चीजों विकल्प है उसके पास में अब कोई कहता है कि प्रार्थना कर सकता है कि जी मेरी छाछ बंद मत करना मेरी रोटी बंद करना फल बंद मत करना ये कर सकते हैं प्रार्थना दंड तो है यथावत है और ये कोई अन्याय नहीं है किसी की ऐसी शारीरिक स्थिति है कि वो सोचता है कि नहीं मुझे ये तो चीज चाहिए या मेरा भोजन बंद मत करना नहीं तो मैं बहुत दुर्बलता अनुभव करता हूं आप मेरे से काम करवा लो आप मेरे से और कोई दंड दे दो मेरे को धूप में खड़ा कर दो तो, हाथ खड़े कर दो तो, दंड बैठक लगा दो तो, कुछ भी कर लो भोजन मत करो एक किसी की स्थिति हो सकती है किसी को कार्य का दंड दिया धूप में कार्य का जी मेरे को धूप में कार्य मत कराओ धूप में कार्य करते ही मेरे को खुजली होती है चित होता है पिती उभर जाती है मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है आप मेरे कोई दूसरा दंड दे दो मुझे वो स्वीकारे क्या ये प्रार्थना हमारे मन में नहीं निकलती है परिस्थितियों में नहीं होती है और यदि कोई दंडदाता उसमें भेद करता है तो उसे गलत नहीं माना जाता आज की न्याय व्यवस्था में भी दंड के विकल्प होते हैं न्यायाधीश के पास एकदम ये नहीं होता इसका दंड यही होगा कुछ विकल्प होते कभी धन का भी दंड दिया जाता है अगर ये धन नहीं दिया उसने तो उसके बदले में आपको इतने महीने या इतने दिन की सजा और बढ़ जाएगी इतने विकल्प रहते हैं आज भी अब वो गलत नहीं है उसके निर्धारण में कहीं न्यूनाधिकता हो गलत हो वो अन्याय कह सकते हैं लेकिन विकल्प का होना विकल्प का होना ये गलत नहीं है और ये प्रार्थना करने वाला आर्य अपने दंड से नहीं बचना चाह रहे है। दंड को से बच नहीं रहा है वो पता है कि परमात्मा का दंड भी मेरे लिए हित कर है लेकिन वो केवल कामना कर रहा है कि ये चीजें मेरी कम से कम ना जाएं ये तो एक ढंग से मैंने अर्थ आपके सामने और रखा है बाकी तो जो महर्षि ने लिखा है और वो दूसरी जो बातें हैं वो है ही ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो आपको संगत लगता है ये संगत नहीं लगता है तो उसको एक तरफ रख दीजिए हाँ हा देखिये वो बात आपकी ठीक है कि लोक में भावनावश ये चीजें की जाती हैं लेकिन लोक में ये बातें केवल भावनावश की जाती है ऐसा भी नहीं है न्यायपूर्वक भी ये चीजें की जाती हैं बिना भावना के यानी भावना अंध श्रद्धा से राग से युक्त होकर के नहीं न्यायपूर्वक भी ये चीजें की जाती हैं और परमात्मा पूरे न्यायपूर्वक कर सकता है न्यायपूर्वक भावना तो परमात्मा में हमारे एक प्रति बहुत ज्यादा है और वो वो वो विकल्प हो सकता है किसी किसी साधक की प्रार्थना हो सकती है आप मेरे से कुछ भी छीनो लेकिन मेरे से सज्जनों को मत छीनने देना मेरी सज्जनों की संगति बनी रहे मेरे साधकों के मेरे गुरु के पास में मैं अवश्य रहता रहा हूं आपको धन छीनना और छीन लीजिए वो दंड दे दीजिए उस कष्ट को मैं सहन कर लूंगा मेरे लिए वो बात नहीं है आप वो दे दीजिए लेकिन ये नहीं जाना चाहिए मेरा बातें हो सकती हैं धन चला जाए मेरा स्वास्थ्य नहीं जाना चाहिए ऐसा कोई कर सकता है किस कर्म का कौन सा आदम कितनी मात्रा में देना है ये हम पूरा पूरा निर्धारण नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारे पास विकल्प अब कोई व्यक्ति दिनचर्या बिल्कुल ठीक नहीं रखेगा और ये कामना करेगा कि मेरा स्वास्थ्य ना चला जाए विकल्प तो, के तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है जो स्वयं अपना ईश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है और उसका जो दुष्परिणाम आना है वो तो आएगा ही बात ये कि हमने कुछ कर्म कर दिया कर्माशय बन गया और उसका कुछ दंड हमें मिलने वाला है उसके अंदर ये विकल्प हम कहीं देख सकते हैं उसमें किसी सिद्धांत की हानि नहीं होती है न्याय व्यवस्था यथा योग्य व्यवहार बना रह सकता है वो तो हमारे अज्ञान पर विकल्प है ईश्वर के पास अज्ञान नहीं है इसलिए विकल्प भी नहीं होना चाहिए जो कर्म किया है उसको जो दंड देना है वो ही गिर जाए चाहे सामना करें ना। आपकी बात तब अवश्य लग सकती थी जब हम केवल ये प्रार्थनाएं करते हो यदि ये मंत्र है वेद का मंत्र और अगर वेद का यही मंत्र का यही अर्थ है तो ये प्रार्थना परमात्मा के द्वारा हमें निर्देशित की जा रही है कि आप ऐसी प्रार्थना करो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो हम केवल अपनी अज्ञानता से ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे ईश्वर और वेद की आज्ञा से निरपेक्ष यदि हम स्वतंत्र रूप से कोई ऐसी प्रार्थना करते तो निश्चित रूप से हम कह सकते थे कि ये अज्ञानतापूर्वक की जा रही है लेकिन यदि वेद का ही आदेश ऐसा है और ईश्वर ने ही कहा है हमें कि आप ऐसी प्रार्थना करो तो उसमें वो दोष नहीं आएगा इसमें इसी प्रार्थना का ऐसा ही है कि जब हम करते हैं कि हमसे ये, ये मांग छीनो तो हमारे कार्य उस, उसी अनुरोध करे ये प्रेरणा लेंगे दृष्टि से इसका अर्थ करें तो उसमें कोई सिद्धांत की हानि भी नहीं है वो बिल्कुल स्वीकार्य है उसमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें तो इसमें भी आपत्ति नहीं है इस तरह यदि सोचा जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है हम इससे ये प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं जो बात आप कह रहे हो कि हम इनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करें उसमें फिर अगली बातें आएंगी जो प्रार्थना के संदर्भ में चर्चाएं चली थी यदि हमें ऐसा ही करना है वो हम बिना प्रार्थना के भी कर सकते ईश्वर की प्रार्थना क्यों ये तो हम वैसे भी समझ के कर सकते हैं कि हमें इन इन चीजों की रक्षा का प्रयत्न करना है प्रार्थना का अतिरिक्त फल क्या है यह हमें सोचना ही पड़ेगा और वो प्रार्थना का अतिरिक्त फल इस रूप में हो सकता है कि हम इस चीज की कामना कर रहे हैं कि ठीक है ये नष्ट ना हो हमारा और उसमें हमारी स्वतंत्रता कुछ होनी चाहिए यदि प्रार्थना का अस्तित्व हम स्वीकार कर रहे हैं तो वहां कुछ ना कुछ स्वतंत्रता और हमारी इच्छा तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा यदि सब कुछ वैसा का वैसा निश्चित है तो प्रार्थना निरर्थक है प्रार्थना की कोई आवश्यकता ही नहीं है प्रार्थना को अवकाश ही नहीं है कहीं लेकिन प्रार्थना है तो प्रार्थना को अवकाश भी हमें देना पड़ेगा और वो अवकाश इन विकल्पों के रूप में सिद्धांतों के अनुरूप रहते हुए जिससे सिद्धांत की कहीं हानि भी नहीं हो वो देना पड़ेगा यदि हम उस कट्टरता में चले जाते हैं कि नहीं कि तो कर्माशय अनुसार जैसा है वैसा ही मिलेगा और केवल स्व प्रेरणा के लिए हम ये सारी की सारी बातें कर रहे हैं तो प्रार्थना की स्वतंत्र अस्तित्व तो कुछ नहीं रहा प्रार्थना का अलग से कोई प्रभाव लाभ नहीं रहा यह तो हम वैसे भी कर सकते थे भी। लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रार्थना भी हमारा एक कर्तव्य कर्म है इससे प्रार्थना का पृथक फल अवश्य स्वीकार करना होगा किसी भी रूप में स्वीकार करें प्रार्थना का अस्तित्व को मानते हुए थी। उसे होने वाले अतिरिक्त लाभ को भी मानते हुए थी। ये मान सकते हैं कि वो लाभ असीमित नहीं है चाहे हम कुछ भी करते रहे और कुछ भी प्रार्थना करो तो सफल हो ठीक है बिल्कुल ठीक है तो ऐसा थीक तो विपरीत तो। पद तो नहीं मिले ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है ये किसी भी पक्ष में नहीं कहा गया कि हम प्रार्थना करें और कुछ भी मिल जाए वो तो बिल्कुल सिद्धांत विरुद्ध बात है लेकिन हमने जो किया है उसका दंड हमें स्वीकार्य है केवल उसमें विकल्प केवल किया जा रहा है कि ये नहीं ये कर लीजिए ये नहीं ये कर लीजिए ये निवेदन हम कर सकते हैं और इस निवेदन को परमात्मा स्वीकार करता है ये विकल्प होने चाहिए नहीं तो ये प्रार्थना उस ढंग से सफल नहीं होंगी है जी प्रमोशी, प्रमोशी हाँ जी मुश्त इसमें एक धातु है जी? वो स्ते अर्थ में यानी चोरी के अर्थ में आती है नहीं वो आप प्रमोशन अर्थ अंग्रेजी वाला ले रहे हो तो मेरे को पता नहीं प्रमोशी का मतलब प्रमोशन।, प्रमोशन नहीं नहीं उसको मत हमारे से छीनो मत चुराओ महर्षि ने देखिए वो अर्थ किया है और वो व्याकरण सम्मत अर्थ है वो शाब्दिक दृष्टि से वो ठीक अर्थ है उसमें कोई त्रुटि नहीं है प्रणौतनी आज समाज के नियम आज रविवार है पहला नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है दूसरा नियम ईश्वर सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी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 प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए दसवा नियम सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। शांति पाठ दुशाक्षं शाति पृथिवी शातिराप शातिषधय शाति वनस्पत शाति देवा शांति शांति सर्व शांति शातिर शांति साति शाति शांति शांति सर्वे नमः